महाभारत कर्ण पर्व षष्ठोध्याय कौरवों द्वारा मारे गए प्रधान प्रधान पांडव पक्ष के वीरों का परिचय धित्राष्टुवास्ता पांडव हताश पाण्डवे आम के ब्रूहित संजय धित्राष्ट्र ने कहा तात संजय तुमने युद्ध में पांडवों द्वारा मारे गए मेरे पक्ष के वीरों के नाम बताए हैं अब मेरे योद्धाओं द्वारा मारे गए पांडव योद्धाओं का परिचय दो संजय कुंतो युधि विक्रांता महासत्वा महाबला सानुबंधा सहा मात्या गांगे ये न संजय ने कहा राजन अत्यंत धीर महान बलवान और पराक्रमी जो कुंती भोज देश के योद्धा थे उन्हें गंगानंदन भीष्म ने मंत्रियों तथा सगे संबंधियों सहित मार गिराया नारायणा बलभद्रा सूरा सतसो परे अनुरक्ता से वीरेण भीण पांडवों में अनुराग रखने वाले जो नारायण और बलभद्र नाम वाले सूर्वीर थे उन्हें भी वीर ने युद्ध में धराशाई कर दिया ना युधी सत्य जित संग्राम में किरट धारी अर्जुन के समान बल और पराक्रम से संपन्न था जैसे युद्ध स्थल में सत्य प्रतिज्ञ द्रोणाचार्य ने मार डाला पंचालाना महेश्वासा सर्वे युद्ध विशारदा द्रोणेण सह संगम्या वे वह स्वतक्ष युद्ध की कला में कुशल संपूर्ण पांचाल महाधनुर्धर द्रोणाचार्य से टक्कर लेकर यमलोक में जा पहुंचे हैं तथा तो तो मित्रार्थे द्रोड़ तो मित्र के लिए पराक्रम करने वाले बूढ़े राजा विराट और द्रुपद अपने पुत्रों सहित द्रोणाचार्य के द्वारा रणभूमि में मारे गए हैं यो बा सम्माचि केशवे नुर्धर थो बल वा विभु परेशा कदनम्वा महारथ विशारद परिवार महामात्रे सर्भ परमकैरथ अस अभिमनिरपा जो बाल्यावस्था में ही दुर्धर्तवीर था और सभ्य साची अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अथवा बलजेव जी के समान समझा जाता था तथा जो महान रथ युद्ध में विशेष कुशल था वह अभिमनु सत्रों का संहार करके छह बड़े बड़े महारथियों द्वारा जिनका अर्जुन पर बस नहीं चलता था चारों ओर से मार घेर कर मार डाला गया। तम तम महाराज क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला वीर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु रथहीन कर दिया गया था उस अवस्था में दुशासन के पुत्र ने उसे रणभूमि में मारा था सपत्ना चत्याशन आवृत अंबस्या सुत श्रीमा मित्रहेतु तो पराक्रमन आसाद्य लक्ष्मणं वीरम दुर्योधन सोमहत्कदनं सोमह कदन आगत वतक्ष शत्रुहंता श्रीमा अपनी विशाल सेना से घिरकर मित्रों के लिए पराक्रम दिखा रहा था वह शत्रु सेना का महान संहार करके रणभूमि में दुर्योधन के वीर पुत्र लक्ष्मण से टकर टकर ले यमलोक में जा पहुंचा बृहंत सोमहेश्वास युद्ध दुर्मदाहन विक्रम गो यम साधनम अस्त्र विद्या की पाति युद्ध में उन्मत्त होकर जूझने वाले राजा मणिमान और दंड धार मित्रों के लिए पराक्रम दिखाते थे उन दोनों को द्रोणाचार्य युद्ध में मार गिराया है भोजराजस्तु भारद्वाजिक्रम्य गमितो जम साधनम सेना सहित से भोजराज महारथी अंशुमान को भरद्वाज नंदन द्रोण ने पराक्रम करके यमलोक पहुंचाया है भारत बलाद गमितो भारत समुद्र भारत तटवर्ती अधिपति चित्रसेन अपने पुत्र के साथ युद्ध में आकर समुद्र सेन के द्वारा बलपूर्वक यम लोग भेज दिया गया अनुपवासी नीलश्च व्याघ्र दत्त वीर ना ना जम समुद्र नील और पराक्रमी अस्वस्थाम चित्र योधी कृतनम चित्र मार्गे निक्रमिक नो मृदे विचित्र युद्ध करने वाले चित्रायुध समर में विचित्र रीति से पराक्रम करते हुए कौरव सेना का महान संघार करके अंत में विकर्ण के हाथ से मारे गए भ्रिकोधर समो युद्धे वृत कहके विक्रम भ्रात्रा भ्राता निपात कई कई देसी योद्धाओं से घिरे हुए भीम के समान पराक्रमी केकय के राजकुमार को उन्हीं के भाई दूसरे केकय के राजकुमार ने बलपूर्वक मार गिराया जन्मे जय गदाजोधी पर्वतीय प्रतापवान दुर्मुखेन महाराज तव तो पुत्रेण पातिथ महाराज प्रतापी पर्वतीय राजा जन्मे जय गदा युद्ध में कुशल थे, उन्हें आपके पुत्र दुर्मुख ने धराशाई कर दिया रोचमानो रोचमानो रो राजन, राजन दो चमकते हुए ग्रहों के समान समान सा, रोचमान जो एक एक ही ही नाम के दो भाई थे। के दो थे द्वारा से साथ पहुंचा दिए गए पराक्रांता कृतवान न सुगता वह प्रजानाथ और भी बहुत से पराक्रमी नरेश आपकी सेना का सामना करते हुए दुष्कर पराक्रम करके यमलोक में जा पहुँचे हैं पुर्जित कुलह सभ्य साचि संग्राम अनिर्जित लोकन गमित द्रोण साजित और, और कुंतिभोज दोनों सभ्य साची अर्जुन के मामा थे द्रोणाचार्य के सहायकों ने उन्हें भी उन लोकों में पहुंचा दिया जो संग्राम में मारे जाने वाले वीरों को प्राप्त होते हैं अभिभू काशीराजच काशी कैर वसुदानस्य पुत्रेण न्यास तो देह माहवी काशीराज अभिभू बहुतेरे काशी निवासी योद्धाओं से घिरे हुए थे वसुदान के पुत्र ने युद्ध स्थल में उनसे उनके शरीर का परित्याग करवा दिया अमित सतत सूरण अस्मदीय निपाति अमित तथा पराक्रमी उत्तम ये सैकड़ों सूरवीरों का संहार करके हमारे सैनिकों द्वारा मारे गए मित्रवर्मा च पांचाल्य चुर्मा चारत द्रोड़े न परम विश्वासौ गौ यम साधनम भारत पांचाल योद्धा मित्र वर्मा और छत्र धर्मा महाधन थे उन्हें भी द्रोणाचार्य ने हम पहुंचा दिया शिखंडी तन यो योदे छत्र देव लक्ष्मणे नो राज तव पौत्रेण भारत भरत नरेश आपके पौत्र लक्ष्मण ने युद्ध में योद्धाओं के स्वामी छत्रदेव को जो शिखंडी का पुत्र था मार डाला सुचित्र, सुचित्र च पिता चित्र चिता पुत्री रणे सुचित्र और चित्रवर्मा ये दो महावीर महारथी परस्पर पिता पुत्र थे रणभूमि में विचरते हुए इन दोनों को द्रोणाचार्य ने मार डाला वारध छेबी महाराज समुद्र युव पर्वण गतः महाराज जैसे पुण्यमा के दिन समुद्र उमड़ पड़ता है उसी प्रकार का पुत्र भी युद्ध में उद्धत हो उठा था परंतु उसके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए थे इसलिए वह प्राण सुन्य हो सदा के लिए परम शांत हो गया सेना बिंदु सुत श्रेष्ठ सात्रवान सातृवान्हर युधी बा महाराज कौरवेंद्रेण पाति राजधिराज सेना बिंदु का श्रेष्ठ पुत्र रणभूमि में शत्रुओं पर प्रहार कर रहा था उस समय कौरवेंद्र बाल्हिक ने उसे मार गिराया केतुर महाराज चेदीना प्रवरो न शुक्रम करम गतो वही वस्वताक्ष महाराज चेदी देश का श्रेष्ठ रथी धृष्ट केतु भी युद्ध में दुष्कर कर्म के यमलोक का पथिक हो गया तथा वीर पांडवों के लिए पराक्रम प्रकट करने वाले वीर सत्य धृत्य ने भी रणभूमि शत्रुओं का संहार करके यमलोक की राह ली सेना बिंदु गुरु श्रेष्ठ कदनम्भवी पुत्रस्त शिशुपाल सुखेतु पृथ्वीपतिहत्य सान सख्ये द्रोड़ युति पूर्वश्रेष्ठ सेना बिंदु भी युद्ध में शत्रुओं का संहार करके काल के गाल में चला गया शिशपाल का पुत्र राजा सुकेतु भी युद्ध में शत्रु सैनिकों का वध करके स्वयं भी द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया तथा सत्य धितिवीरों मदिरा स्वच्छ वीरजवान सूर्यदत्त विक्रांतो ने तो द्रोण साज कई इसी प्रकार वीर सत्य पराक्रमी मदिराश और बलविक्रमशाली सूर्यदत्त भी द्रोणाचार्य के बाणों से मारे गए हैं श्रेणीमाश्च महाराज युद्धमान पराक्रमी कृतवान गतो परक्रम्वा सुक महाराज पराक्रम पूर्वक युद्ध करने वाले श्रेणिमा ने युद्ध में दुष्कर कर्म करके यमलोक के मार्ग का आश्रय लिया है तथा युधि विक्रांतो माघ परमाश्रवी विस्पेड़ निहतो राजते परी रहा राजन इसी प्रकार शत्रुवीरों का संहार करने वाला और उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता पराक्रमी वीर भागधवीर भीष्मी के हाथों से मारा जाकर आज रणभूमि में सो रहा है विराट पुत्र शंखस्तु उत्तरश्च महारथ कुरुगत सुमहत्कर्म गत वैस्वक्षय राजा विराट के पुत्र शंख और महारथी उत्तर ये दोनों युद्ध में महान कर्म करके यमलोक में जा पहुंचे हैं वसुधान कदनम करण तेव संयुगे भारद्वाज निक्रम्य गो यम वसुदान भी युद्धस्थल में वहाँ बड़ा भारी संघार मचा रहा था परंतु भरद्वाज नंदन द्रोण ने पराक्रम करके उसे यमलोक पहुँचा दिया पांडराज विक्रांतो बलवान बाहुशालिनाथाम गमितक्ष अपने बाहुबल से सुशोभित होने वाले अश्वत्थामा ने बलवान एवं पराक्रमी पांड्यराज को मारकर यमलोक पहुंचा दिया एते चाण्य च बहु पांडवा महाराथ हता द्रोणीन विक्रम्य जन्म तम परिप्रेक्ष्य से ही ये तथा तो और भी बहुत से पांडव महारथी जिनके बारे में आप मुझसे पूछ रहे थे द्रोणाचार्य के द्वारा बलपूर्वक माल डाले गए ये श्री महाभारती पर्व ही संजय वाक्य अध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में संजय वाक्य विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ